श्री तन तुलसे करत प्रणाम बंदौ तुसी के चरण जग जी चिन्ह जगकार कलिमुद्रूरत लखट सत्य जहा गुरु पद कंज कृपा सिंधुनरू महाभ तम कुम जाचन रवि कर निकल प्रणव पवन कुमार भलवन पावक ज्ञान भन जाय आगार बसही राम सरका कुंदई नयू समदे कुमारमण करुणा जाहुन करू कृपा या जय गो माता जय गो पक्वसल खिल गोवंश की जय श्री सूर श्याम गोधाम की जय श्री गड़खोर गोधाम की जय श्री पद्मेड़ा गोधाम की जय श्री चौरासी कोष की जय महादेव की जय श्री अन्नपूर्णा माता की जय जगदगुरु श्रीराज्य राानंदाचार्य भगवान की जय जगदगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय स्वामी श्री तुलसीदासनाई महाराज की जय सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासी की जय श्री गौरांग लीला महामहोत्सव की जय जय जय श्री लीला हरिशरण भक्तवां कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री नित्य साकेत बिहारिणी जी, जी की महती कृपा करुण से श्रीधाम वृंदावन में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 एवं पूज्य संतों की वैष्णवों की ब्राह्मणों की बजवासियों की मंगलमयी उपस्थिति में चात्रमास से रामकथा महोत्सव के क्रम में सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में प्रातः काल हम आप सब को श्री गौरांग लीला के माध्यम से एवं अपराह काल में क्रमिक श्रीमद् रामचरितमानस के प्रवचन के रूप में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है आज पुरुषोत्तम मास का एक विशिष्ट पर्व है ये पुरुषोत्तम मास का अंतिम सोमवार है और मास शिव चतुर्दशी के अनुसार आज शिवरात्रि भी है मास शिव चतुर्दशी के अनुसार आओ श्री हनुमान जी महाराज जय जय जय श्री सीता राम वाह आज वैसे हनुमान जी तो कथा में रहते ही हैं लेकिन आज हनुमान जी गोवत् श्री राधा कृष्ण जी महाराज की कथा में ये हनुमान जी प्रधान श्रोता के रूप में विराजते हैं भारत की धरती से बाहर एक देश है उसका नाम है मस्कट उस मस्कट में एक वैष्णव के घर में ये हनुमान जी थे तो ब्यास जी के मन को बहुत अच्छे लगे ब्यास जी ने वहीं से इनको पधराया है और बोले तो अब कथा में हनुमान जी विराजते हैं तो दास तो वहाँ उपस्थित तो हो नहीं पाया कोश्रम में कथा चल रही है ब्यास जी की यहाँ आते रहते हैं तो आज उन्होंने हनुमान जी को पधराया है कृपा करके हनुमान जी विराज रहे हैं और बड़ी मंजुल छवि है दर्शन जिनको हो रहे हूँ बड़ी प्यारी हनुमान जी की छवि है क्योंकि व्यास जी की जो परख है वो भी सामान्य नहीं है असामान्य है वो उनको कोई चीज पसंद आ जाए तो वो कुछ विशेष ही होगी और निश्चित श्री हनुमान जी की यह छवि अपने आप में बड़ी अनुपम और अद्भुत छवि है हाँ हाँ अब अधिक विलंबना करते हुए तो आज हम बोल रहे थे कि पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि है आज हर महीने शिवरात्रि होती है बारह महीने में बारह शिवरात्रि होती है मुख्य शिवरात्रि फाल्गुन मास की होती है और बाकी सभी महीनों में एक शिवरात्रि होती है पर यह पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि होने के कारण अत्यंत विशिष्ट है और एक विशेष बात है कि इस महीने का पुरुषोत्तम मास का अंतिम सोमवार भी है और तीसरी विशेषता की बात है पुरुषोत्तम मास का अंतिम सोमवार है शिवरात्रि है और शिवरात्रि भी सोमवार के दिन पड़ी है तो ये सब विशेष बातें हैं आज कल चतुर्दशी है आज चतुर्दशी आ गई है रात्रि में इसलिए आज चतुर्दशी है वैसे त्रयोदशी है और कल भी चतुर्दशी है और परसों बुधवार को पुरुषोत्तम मास की अमावास्या अमावास्या के दिन ये पुरुषोत्तम मास पूर्ण हो जाएगा फिर पंद्रह दिन शुद्ध श्रावण मास के रहेंगे उसी क्रम में झूलन उत्सव भी आ जाएगा ठाकुर गौरांग लीला के मध्य झूलन महोत्सव होगा महाप्रभु जी का ही मनोरथ होगा झूला का और महाप्रभु जी के पीछे अनुगत्य में हम सब श्री ठाकुर जी का श्री जी का झूलन बिहारी सरकार का दर्शन करेंगे झूला भी यही आएगा और मन में ऐसा भाव है कि तुलसी जयंती माने श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी जयंती को जो श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला है वहाँ जो नव निर्मित सत्संग भवन है उस सत्संग भवन का विधिवत जो उद्घाटन महोत्सव है वो तुलसी जयंती के दिन हो जाएगा जहाँ तक है तैयारी है भगवत कृपा से उस तिथि को हो ही जाना चाहिए और लीला का कथा का क्रम तुलसी जयंती से वहीं आरंभ हो जाएगा शेष उत्सव महोत्सव हम लोग वहीं मनाएंगे अब अधिक समय न लेते हुए रामचरित मानस का जो क्रमिक प्रमूचन चल रहा है उसमें जो पांच दोहा नित्य पाठ करते हैं उस पाठ के क्रम में बालकांड के एक सौ दोहे तक पाठ हो चुका है इसके आगे आज आरंभ होना है देवताओं ने जो भगवान की स्तुति की है उसी स्तुति से आज का पाठ आरंभ है आज परम पूज्य श्री पत्मेड़ा महाराज जी की सन्निधि से श्री विठल कृष्ण जी भी पधारे हैं और गोपेश कृष्णदास जी तो वृंदावन के ही हैं यहीं के ही हैं वो भी आए हैं जय जय सूरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल ध समय तसने गगन गिरा गंभीर भई हर निशोपे जन डर पह तुम Hello uh -huh. uh -huh. uh -huh. हरिम हरिम सकल भोग गुआ निर्मय हो देव गंग राय गगन ब्रह्मा घर धर मही हरिपद से बहुजा गए चुका था कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबा प्राण हूं से प्रिय सब गहू राम कृपा भगवान की बड़ी सुंदर दिनचर्या है ब्रह्म वेला में भगवान उठ जाते हैं और उठकर के सबसे पहले प्रातः स्मरण पूर्वक मंगल द्रव्य दर्शन पूर्वक स्वर्ण घृत दधि रत्न इनका स्पर्श करके अग्निहोत्री ब्राह्मण का, का दर्शन करते हैं गाय का दर्शन करते हैं गाय का पूजन करते हैं और फिर माता पिता के चरणों में श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक साष्टांग प्रणाम करते हैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम का भाव दो हैं। एक तो ये है कि गुरुजी तो आश्रम में है गुरुकुल में है मानसिक गुरुजी को प्रणाम करते हैं दूसरा भाव ये है कि ब्राह्मण गुरु ही होता है जन्मना ब्राह्मण गुरु जन्म से ही ब्राह्मण गुरु है इसलिए पवित्र अग्निहोत्री ब्राह्मणों को प्रणाम गुरुजनों को प्रणाम अथवा जो भी गुरुजनों की कोटि में है पूज्य जनों की कोटि में है उनके चरणों में भगवान प्रणाम करते हैं नित्य प्रति वेदाभ्यास करते हैं और धनुर्वेद का अभ्यास भी नित्य प्रति करते हैं मृगयाथ भी जाते हैं प्रातःकाल ब्रह्मवेला में जगने से लेकर सोने तक राम जी की जो दिनचर्या है अत्यंत प्रशस्त है और शास्त्रानुकूल है आदर्श है आपको स्मरण में होगा दास ने अवतार प्रयोजन के क्रम में कहा था कि मनु जी को किसी वस्तु का अभाव नहीं था फिर भी उन्होंने भगवान को पुत्र रूप से मांगा मानो दो भाव हैं उसके पीछे एक तो प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ हुआ ज्ञान हुआ भक्ति वही वैराग्य हुआ लेकिन जैसा रागात्मक प्रेम आपसे होना चाहिए था वो नहीं हुआ वो तभी होगा जब आप बेटा बनके आएंगे। आपसे प्रेम हमको प्राप्त आपका प्रेम हमें प्राप्त नहीं हुआ प्रेम प्राप्ति के लिए यह दूसरा जन्म है दूसरा भाव यह है कि आपकी प्रेरणा से हमने मनुष्यमृति मनुष्यों की आचार संहिता बनाई लेकिन उसको अक्षर अक्षरश अपने व्यवहार में आत्मसात करने वाला कोई आदर्श महापुरुष चाहिए और वह आदर्श केवल आप ही हो सकते हैं दूसरा नहीं इसलिए राम जी उस आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए मनुस्मृति के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए आए हैं इसलिए राम जी का संपूर्ण जीवन शास्त्री है श्रीमद भागवत में सुखदेव जी ने कहा ईश्वरानाम बचत सत्यम तथईवा चरितम क्वचित ईश्वर कोटि के जो होते हैं उनके उपदेश ही ग्रहण करने के योग्य हैं। आचरण ग्रहण करने के योग्य नहीं क्वचित शब्द है क्वचित माने जो उनके आचरण शास्त्र मर्यादा के सर्वथा अनुकूल हैं, वे तो आचरणीय हैं। किंतु जो उनके आचरण ईश्वर कोटि के हैं उनको तो श्रवण ही करना चाहिए उनको प्रणाम ही करना चाहिए उनका अनुकरण संभव नहीं है सीधी सी बात यह है कि हमारे जो वृंदावन के ठाकुर नंदनंदन नंदन श्री कृष्ण हैं वसुदेव नंदन हैं या नंदनंदन हैं नंदन है एक ही बात है वो ठाकुर जी उनके उपदेश उनका उपदेश है श्रीमद भगवद गीता अक्षर सह पालन करने के योग्य है लेकिन उनकी लीला अनुकरणीय नहीं है क्योंकि वह ईश्वर के चरित्र हैं पर्रह्म परमात्मा के चरित्र हैं पर भगवान श्री राम ने ऐसी लीलाएं की प्राय उनके भी कुछ अति मानव चरित्र हैं ऐश्वर्यमय चरित्र हैं जिनका अनुकरण मनुष्य नहीं कर सकता है लेकिन प्राय राम जी के सभी चरित्र ऐसे हैं जो प्रत्येक मनुष्य के द्वारा आचरण में उतारे जाने योग्य हैं इसलिए श्रीमद भागवत के पंचम स्कंध में स्पष्ट कहा है मर्त्यावतारत्य शिक्षण रक्षो बधा यवलम विभो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मर्त्यावतारत्य है शिक्षणम मृत्यु लोक में हे प्रभु आपका जो अवतार है वो मनुष्यों को अपने आचरण के द्वारा धर्म की शिक्षा देने के लिए ही आप आपने अवतार ग्रहण किया राक्षसों के बध के लिए निराक्षरों का बध तो आपके लिए कोई कठिन बात नहीं थी संकल्प से भी संभव था तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वहीं माथा और वेद पुराण सुने ही मन लाई नित्य सत्संग भी राम जी करते हैं वेद पुराण की कथा सुनते हैं वेद पुराण विशिष्ट बखान नहीं सुन ही राम जज्यप सब जानेही आगे भी है और यहां श्रवण मन लगा करके वेद पुराण सुनते हैं वेद तो सनातन है ही पुराण भी सनातन है पुराण भी सनातन है वेद सनातन और पुराण भी सनातन है पुराणों का श्रवण करते हैं श्रवण भी करते हैं राम जी मनन भी करते हैं निधिध्यासन भी करते हैं और आप कहीं ही अनुज ही समझाई सुनने के बाद सुनाते भी हैं राम जी और अपने भाइयों को एकांत में बैठकर समझाते भी हैं और अकेले भोजन नहीं करते हैं अनुज सखा संग भोजन कर अपनी अपने अनुजों के सहित भाइयों के सहित और अपने सखाओं के सहित भोजन करते हैं अकेले भोजन करने में बहुत आनंद नहीं है एक साथ बैठकर प्रसाद पाने में जो सुख है वो अकेले बैठकर खाने में सुख नहीं है अभी श्रावणी उपाकर्म होगा उसमें महासंकल्प में अनेक बातें पढ़ी जाएंगी उसमें एक यह भी कहा जाएगा एकाकी मिष्ठान भोजन एकाकी सुमिष्ठ भोजन अकेले बैठकर अच्छी वस्तु खाना यह भी पाप है सबके साथ बैठकर खाना चाहिए अकेले खाने वाला व्यक्ति ऐसे लगता है चोरी करके खा रहा है और सबके साथ बैठकर खाने वाला व्यक्ति को तो श्रेष्ठ है महाभारत में तो लिखा है कि गृहस्थ यदि अमृतासी और बिघतासी है तो उसको घर छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं वहीं उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी सदगति की प्राप्ति हो जाएगी अमृतासी क्या है और विघतासी क्या है पंच महायज्ञ पूर्वक भोजन करना यज्ञ शिष्टान भोजन करना जिसे गीता जी में कहा यज्ञ शिष्टासीन संत मुच्यंते सर्वकिल विषयी यज्ञ शिष्टा संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं भुंजते तेवघम पापा ये पचन त्यात्म जो अपने लिए ही पकाकर खाते हैं वे पापों का ही भक्षण करते हैं पंच महायज्ञ करे ब्रह्मयज्ञ वेद पाठ ये ब्रह्मयज्ञ है पुराण का पाठ भी ब्रह्मयज्ञ है माने क्योंकि वेदांग है ना पुराण वो वेद ही है पंचम वेद ही है इसलिए ब्रह्म यज्ञ, देव ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ पितृयज्ञ नित्य तर्पण करना ये यह यज्ञ है बलि बलिवैश्वेव करना ये भी यज्ञ है और अतिथि सेवा अतिथि सत्कार ये भी यज्ञ है ये पंच पंचमहायज्ञ करके और भोजन करना ये बहुत श्रेष्ठ है और बड़ी सरलता से सब संभव है कठिनाई नहीं है इसमें जो संध्योपासन करने वाले हैं वे चाहे तो नित्य तर्पण भी कर सकते हैं क्या परेशानी है तर्पण करने में आचार्य जी कितना समय लगता है तर्पण में आचार्य जी नित्य त्रिकाल संध्या करते हैं वेदाचार्य जी और नित्य तर्पण करते हैं पांच सात मिनट लगता है आप चाहे जितने बड़े सेठ साहूकार हो सारे ब्रह्मांड को सारी दुनिया को तृप्त नहीं कर सकते हो और मान लो ऐसी सामर्थ्य भी आ जाए तो कितना अन्न घी तेल जाने क्या क्या नहीं लगेगा कितने व्यक्ति लगेंगे कितने सहयोगी चाहिए पड़ेंगे फिर भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा पता नहीं और यहां तो गिरस्तृप्यंताम शरित तृप्यंताम वनस्पतस्तृप्यंता सारे जड़ चेतन पूरे ब्रह्मांड को आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंत देवा तृप्यंताम आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंत पितरस्त तृप्यंताम आप ब्रह्मस्तंभ पर्यत ऋषस्तृप्यंताम सर्वदेव ऋषि पितृस्तृप्यंता पिशाचा तृप्यंताम गुह्यता तृप्यंताम किसे सबको तृप्त कर दिया गया खर्च क्या लगा फूटी कौड़ी खर्च नहीं भाई यमुना जी में खड़े हो गए तृप्यंता तृप्यंता जल भी जमुना जी का खाली हाथ हिलाए श्रद्धा पूर्वक केवल अंजलि दी गई और उसी से सबको तृप्त कर दिया कितना सरल साधन है सबके पितर सबके पूर्वज भगवान श्री हरि हैं और इस पित्री कर्म से यज्ञ से भी भगवान प्रसन्न होते हैं अने पितृकर्मणा सर्वेशा पितृ रूपी जनार्दन प्रियताम न श्री जनार्दनार्पण मस्तु अथवा श्री नारायणार्पण मस्तु कृष्णार्पण मस्तु रापण मस्तु जो आपका अभ्यास हो वह आपके है किसी अतिथि को खिलाकर खाना गाय को ग्रास देना और अंतिम अवशिष्ट भाग श्वान को देना कुत्ते को देना यही पंचमहायज्ञ के ही अंतर्गत सर्वभूत यज्ञ जो है इसी के अंतर्गत प्रथम ग्रास गाय को देना और अंतिम का अंतिम कवल, अंतिम अवशिष्ट अवशिष्टांश कुत्ते को देना कुत्ते को भी देने की जरूरत है गाय को तो देना ही चाहिए कुत्ते को भी देना चाहिए गाय अत्यंत पवित्र है शास्त्र की दृष्टि से कुत्ता अपवित्र है इसलिए कुत्ते का स्पर्श कुत्ते को घर में पालना वो शास्त्र निषि है जिसके घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर में देवता सेवा स्वीकार नहीं करते हैं पितर श्राद्ध स्वीकार नहीं करते हैं वह घर अशुद्ध रहता है उसके संपूर्ण पुण्य क्रोधवश नाम के असुर अपहरण कर ले जाते हैं इसलिए घर में किसी भी अवस्था में कुत्ता नहीं पालना चाहिए पर कुत्ते को टुकड़ा जरूर देना चाहिए अंतिम रोटी कुत्ते की पुराणों में तो लिखा है कि देवताओं की कुतिया आदि कुतिया है सरमान और उस शर्मा के दो पुत्र हैं कुत्ते हैं एक का नाम है श्याम और दूसरे का नाम है शवल श्याम और शवल नामक दो उसके पुत्र हैं और उनकी संतान सब यमलोक में रहती है तो जो कुत्ते को अंश कुत्ते का नहीं देते हैं तो परलोक जाते समय उनके जीवन भर का कुत्ते का जितना टुकड़े का अंश है उतना मांस कौन श्याम सवल की जो संतान है वो नोच के खा जाती है ऐसा पुराणों में लिखा है गरुड़ पुराण में लिखा है और और पुराणों में लिखा है इसका मतलब कुत्ते को भी टुकड़ा जरूर देना चाहिए वह भी दया का पात्र है कुत्ते को प्रहार मत करो कुत्ते को मारो मत भगवान की सृष्टि में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो अनुपयोगी हो, हो सब उपयोगी है भगवान की सृष्टि में कोई अनुपयोगी नहीं है भगवान की सृष्टि में सब उपयोगी हैं, हां एक बात है भजन न करे सत्संग न करे भगवत प्राप्ति के साधन में न लगे तो मनुष्य से अधिक अनुपयोगी इस पूरी सृष्टि में कोई दूसरा प्राणी नहीं खाली गंदगी करता है सबको पीड़ाई देता है अपने को सुखी करने के यदि मनुष्य भजन न करे सत्संग न करे भगवत प्राप्ति के साधन में न लगे तो सबसे ज्यादा अनुपयोगी कोई प्राणी है वो मनुष्य है पशुओं से भी गया बुरा है गया बीता है अरे पशु अपने पेट भरने के लिए किसी से झूठ तो नहीं बोलते किसी की चोरी तो नहीं करते किसी के साथ छल तो नहीं करते किसी की धरती पे कब्जा तो नहीं करते किसी का धन तो नहीं छीनते और ये ये पेट भरने के नाम पर गला काटने में लगा है पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहा है मनुष्य जन्म की उपयोगिता केवल भगवत भजन और भगवत सेवा में है सत्संग में है इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है तो पंच महायज्ञ करके फिर खाना ये है अमृतासी होना और दूसरा है बिघ सासी बिघ सासी का अर्थ है गृहस्थ व्यक्ति जो घर का मुखिया हो उसे चाहिए वह पता कर ले घर में कोई भूखा तो नहीं रह गया वृद्धों ने भोजन कर लिया बालकों ने भोजन कर लिया यहां तक कि घर के नौकर चाकर भी भोजन कर गए तृप्त तो हो गए घर के नौकर चाकर का भी पेट भर गया अब कोई बाकी नहीं है सब का पेट भर गया ऐसा पता चले तब प्रसन्नता पूर्वक भोजन करे कि अब घर में कोई बाकी नहीं है सब भोजन करें युधिष्ठिर ऐसे ही है सबके भोजन कर लेने के बाद युधिष्ठिर भोजन करते हैं और युधिष्ठिर के भोजन कर लेने के बाद, बाद द्रौपदी भोजन करती है और तब अक्षय पात्र को धो मांझ के रखा जाता है आप विचार करें घर के नौकर चाकर को ये पता चल जाए कि घर का मालिक पहले हमें भरपेट भोजन कराता है इसके बाद खुद भोजन करता है वो कितनी प्रसन्नता से घर का कार्य करेंगे एक बड़े धनाढ़ परिवार में हमारा जाना हुआ और बड़ी आदर भाव से उन्होंने हम लोगों की सेवा की तो हमने देखा कि रात का बचा हुआ भोजन नौकर जाकर सवेरे कर रहे हैं सवेरे का बचा हुआ जो बाल भोग है वो दोपहर में दोपहर का बचा हुआ रात को आंखों से देखा भैया जी मैंने उनको पूछा तुम्हारा ऐसा अभ्यास क्यों बढ़िया बढ़िया चीज बन की खाओ अरे बोले महाराज ये बड़ी अच्छी अच्छी चीज तो बाबू लोग के लिए है और बाबा लोग के लिए है बाबू लोग के लिए है और बाबा लोग के बाबा आ गए आप लोग बाबा लोगों के लिए है हम लोग तो नौकर चाकर हैं हम लोगों को तो बासी ही खाने को दिया जाता है आप खूब सत्संग करते हो और सारा विराट ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है बार बार ये कहते सुनते हो आपको अपने घर के नौकर में भगवान नहीं दिखाई पड़ता आप पूरे संसार में भगवान को देखने की बात करते हो आप सब प्राणियों पर दया करने की बात करते हो आपको अपने घर के नौकर पे दया नहीं आती है आपकी दयालुता की बात झूठी है धर्म का आचरण स्वयं से आरंभ करना चाहिए दूसरा धर्माचरण करे यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए हम स्वयं धर्माचरण करें में धर्मा हमारी स्वयं की निष्ठा हो ऐसा जीवन होना चाहिए और ऐसा ही जीवन भगवान श्री राम का आदर्श जीवन है तो अपने भाइयों के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का सर्वथा पालन करते हैं और ऐसा सुंदर व्यवहार है राम जी का कि उसको देख करके चक्रवर्ती महाराज जसराज जी के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है ये माइक तुमने बंद कर रखा है हरमरिम का क्या क्या बात है? है उस आई नहीं रही ना हरमरिम की आवाज नहीं आ रही हाँ। ये नया आदमी कौन आया सुधारने वाला या तो एक आदमी बैठो या दोनों हट जाओ वहां से आयुष मांगी कर रही पूर्जा चरित्र हर शय मनरा देखी की चरित्र हर शय मनरा यद्यपि विहित कर्म अच्छे काम बिना पूछे भी किए जा सकते हैं और करने से भी बड़ों को प्रसन्नता ही होती है लेकिन राम जी का शील आज्ञा लेकर प्रत्येक कार्य करते हैं अपने से बड़ों की आज्ञा मांग करके तब कोई काम करो एक पुरानी कहावत है पांच पंचों की राय लेकर काम करोगे तो सुख दुख से परे हो जाओगे पांच पंचों की राय ले लो हमने अपने बड़ों की राय ले लो और फिर कोई काम करो तो हारे जीते नाहन लाज पांच पंच मिल कीजिए काज हारे जीते नहीं लाए यदि सफलता हुई तो स्वयं को श्रेय लेने से जो अहंकार आता कि मैंने किया उससे बच जाओगे बड़ों की आज्ञा थी बड़ों की कृपा से हो गया और मान लो वो सफल नहीं हुआ तो तो भी असफलता का ठीकरा तुम्हारे सिर पे नहीं छोड़ा जाएगा भैया कोई बात नहीं आपने तो किया हम लोगों की ही सलाहती नहीं हुआ तो कोई बात नहीं तो दोनों से बच जाओगे बड़ों से आज्ञा लेकर काम करना राम जी का चरित्र देख करके महाराज को बहुत प्रसन्नता होती है आयुष मांगी कर पुर पुरा देखी चरित हर सै मन राजा महाराज बड़ी प्रसन्न होते इस प्रकार राम जी के समावर्तन के पश्चात अयोध्या में अपने पिता माता की आज्ञा का पालन करते हुए पूर्व परिजनों को प्रसन्न रखते हुए राम जी की आयु के चौदह वर्ष व्यतीत हो गए राम जी चौदह साल के हो गए और राम जी की चौदहवी वर्षगांठ मनाई गई। अब रामजी जी पंद्रह में, में लगेंगे अभी हुए नहीं पंद्रह के चौदह के चौदा में मन गई, अब पंद्रहवीं में भी लगे हैं राम जी इसी बीच में सिद्धाश्रम से महर्षिश्वामित्र जी महाराज अयोध्या पधारे क्योंकि असुर उनके यज्ञ को अपवित्र कर देते थे नष्ट कर देते थे उनका अनुष्ठान सफल नहीं हो रहा था तो इसलिए भगवान श्री राम लक्ष्मण की याचना के निमित्त महर्षि विश्वामित्र जी श्री अयोध्या पधारे प्रसिद्ध बात तो यही है कि श्री राम लक्ष्मण की याचना के लिए आए पर मुख्य बात यही है कि वस्तुतः श्री राम लक्ष्मण का दर्शन वे करना चाहते हैं राम लक्ष्मण का दर्शन करना चाहते हैं मैंने केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं आ रहे हैं उनके आने का मुख्य प्रयोजन है श्री राम लक्ष्मण का इन्हीं नेत्रों से आंख भर के दर्शन और मानस प्रेमी इस पंक्ति पर ध्यान दें विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं देखो एज जाए मीसी दे इसी ब्याज से इसी बहाने से हम श्री राम लक्ष्मण का दर्शन करेंगे राम लक्ष्मण जी में दर्शन सबसे पहले कहां से करेंगे दर्शन किसका दर्शन करेंगे बोले ए ही मिस देखो पद जाई क्या कह रहे इसी बहाने से मैं श्री राम लक्ष्मण के चरणों का दर्शन करूंगा इससे स्पष्ट हो गया कि विश्वामित्री जी जो आ रहे हैं वो पूर्ण भगवत भाव का अनुसंधान करते हुए आ रहे हैं श्री राम परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा हैं और उनके अभिन्न शेष साक्षात श्री लक्ष्मण जी हैं ब्रह्मा जी शंकर जी जिनके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं संपूर्ण ऋषि महर्षि जिनके चरणों का ध्यान करते हैं नारद सुख सनकादि जिनके चरणों का ध्यान करते हैं आज उन भगवान के चरण कमलों का हमें दर्शन होगा भगवान के चरण ही ऐसे हैं। अभी आप लोगों ने राम जन्म में सुना बार बार शिशु चरणन पर शिशु चरणन दुनिया में बालक तो सबके होते हैं ऐसा होता कहीं बार बार शिशु चरण पर ही पर राम जी के चरण ही ऐसे हैं जिनको देखकर जीव प्रणत हो जाता है प्रपन्न हो जाता है शरणागत हो जाता है अपना आत्मनिवेदन कर बैठता है ऐसे चरण हैं भगवान के और विनती कर ये कर शब्द भी स्पष्ट करता है वो तो परमात्मा हैं, उनकी आज्ञा सबके ऊपर है हम उन्हें आज्ञा कैसे दे सकते हैं ना उनके पिताजी को आज्ञा दे सकते हैं, ना उन्हें हम तो विनती करेंगे प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना उनके यहाँ जरूर स्वीकार हो जाएगी भगवान कैसे हैं वो बोले ज्ञान स्वरूप है वैराग्य स्वरूप हैं और संपूर्ण गुणों के समुद्र हैं भगवान कहते किसको हैं? उन्हें छह प्रकार के ऐश्वर्य जिनमें नित्य निर्वधिक रूप से अखंड रूप से विराजमान रहते हैं उन्हें भगवान कहते हैं कौन कौन से ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यश स्त्री ज्ञान वैराग्यव शरणाम भग उत्तीर्णा ये छह प्रकार के भग ऐश्वर्य जिनमें निरंतर रहे उनको भगवान कहते हैं तो ज्ञान वैला ज्ञादि षड्वर्य संपन्न संपूर्ण गुणगण गन, गुणगणों के एकमात्र जो निलय भगवान है आज उन भगवान को मैं आंख भर के देखूंगा सो प्रभु में देख भरी नयना उनको आंख भर के देखूंगा इसका अर्थ क्या है देखते तो अब तक अभी भी है पर ध्यान में देखते हैं समाधि में देखते हैं पर आज इन चर्म चक्ष आंखों से आंख भर के देखेंगे ध्यान के दर्शन से तृप्ति नहीं हो पा रही है प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे और ऐसा विचार करते हुए श्री विश्वामित्री जी महाराज श्री अयोध्या जी आए हैं शरीव जी में स्नान किया है आहन संपन्न किया है और आनिक संपन्न करके चक्रवर्ती महाराज के दरबार में पहुंच गए बहुविधि विधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार सरयू जल गए भूप दरबार महाराज के दरबार में पहुंच गए और यहां एक बड़ी विचित्र स्थिति है ऐसे अवसर पर दरबार में पहुंचे हैं कि उस समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ एक अत्यंत आवश्यक मंत्रणा कर रहे थे सघन मंत्रणा कर रहे थे अत्यंत आवश्यक बैठक हो रही थी महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में महा जो दशरथ आज तो हनुमान जी को विराजमान करके आपने हमारे मन को बहुत आह्लादित कर बड़े प्यारे हनुमान जी महाराज दशरथ है महाराज दशरथ तेषा दारक क्रिया प्रति श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के दायरक क्रिया दायक क्रिया मन विवाह संबंधी सघन विचार में निमग्न थे अकेले नहीं चिंतया मास धर्मात्मा सोपाध्याय सबान्धव गुरु वशिष्ठ जी भी हैं मंत्रिमंडल के लोग भी हैं और इष्ट मित्र भी हैं और कुटुंबीजन भी हैं सब लोग एक साथ बैठ करके आपातकालीन बैठक जिसको कहते वो हो रही है और उसका चिंतन का बिंदु एक ही है चारों लाल जी का विवाह ये विवाह की चिंता लड़के वालों को नहीं होती लड़के वालों को विवाह की चिंता नहीं होती है प्रायः लड़की वालों को विवाह की चिंता हो बेटी विवाह के योग्य हो जाए फिर पिता माता को कितनी वेदना होती ये तो विचारे गृहस्थ पिता माता ही अनुभव कर सकते हैं सब लोग अनुभव नहीं कर सकते पर यहां एक विशेष बात है यहां तीनों महारानियां चिंतित हैं चक्रवर्ती महाराज चिंतित हैं इष्ट मित्र भी चिंतित हैं मंत्री और पुरोहित सब एक विषय पर चिंतन कर रहे हैं विवाह संबंध में चिंतन कर रहे हैं ऐसा तब होता है प्रायः जब बालक गुणहीन हो कोई खोट हो परिवार में कोई कमी हो कोई ऐसी बात बन गई हो तब कहते भैया कैसे होगा ब्याह अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा पर यहां तो ऐसा कुछ है नहीं पवित्र सूर्य वंश में जन्म है चक्रवर्ती महाराज के कुमार हैं परम सुंदर हैं गुणवान हैं शील संपन्न हैं कहीं से कोई कमी नहीं है पर फिर भी सबको चिंता है उसका कारण क्या उसका कारण एक ही है चक्रवर्ती महाराज जब जब महलों में जाते हैं राज कार्य से निवृत्त होकर तो चाहे कौशल्याजी के महल में जाएं और चाहे मध्यमांबा कैकई जी के महल में जाएं अथवा सुमित्रा जी के महल में जाएं, जहां भी जाते हैं माताएं यही कहती हैं कि आप तो बस अपने कार्य में व्यस्त हैं प्रातः काल, स्नान संध्योपासन अग्निहोत्र फिर राज्य फिर प्रसाद फिर तनिक विश्राम फिर स्नान फिर शाम को फिर दरबार में चले गए फिर रात को विश्राम में चले गए आपको चिंता ही नहीं किस चीज की चिंता अरे लाल जी सयाने हो गए हैं इनके योग्य घर नहीं आपने देखा एक दिन दशरथ जी ने कहा कि हमको तो लगता है कि अब हमें महल में जाना ही नहीं चाहिए तीनों माताओं के पास विवाह की बात छोड़कर और दूसरी कोई चर्चा ही नहीं है तीनों को बुलाया बोले तो बात क्या है आप सब इतने चिंतित क्यों हुए भाई हमारे चारों लाला सर्वगुण संपन्न है परम सुंदर है परमशील संपन्न हैं, व्रत संपन्न हैं। अरे एक विवाह क्या इनके तो अनेकों विवाह हो जाएंगे इतनी चिंता क्यों सीनो माताओं ने नेत्र भर के कहा कि चिंता विवाह की नहीं है इस बात की है मेरे राम जी कितने सुंदर हैं है? इनसे 21 बहू आनी चाहिए इनसे 19 भी नहीं आनी चाहिए इनसे बीस बीस भी नहीं इनसे 21 आनी चाहिए जो हमारे लाला देखते ही रह जाएं यदि थोड़ी भी असुंदर बहू आई इनके जैसा सुंदर तो कोई सृष्टि में मिल नहीं सकता इसलिए इनके सौंदर्य के स्वभाव के शील के अनुरूप कन्या ऐसे ही नहीं मिल जाएगी बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी बहुत अन्वेषण करना पड़ेगा तब ऐसी कन्या मिलेगी हम सब कुछ सहन कर सकती हैं पर खिला हुआ प्रसन्नता से श्री राम का मुख कमल तनिक मुरझा जाए मलिन हो जाए कुमला जाए तीनों माताओं ने कहा यदि विवाह के बाद मुख कमल कुमलाया तो हम तो आपके सामने शपथ शपथपूर्वक कहती हम प्राण त्याग देंगे इसलिए बढ़िया से बढ़िया बहू खोजो बोले भैया जब इतनी अच्छी बहू की मांग है तो वो तो हमसे तो हम तो आज ही हाथ खड़े कर देते हैं अब ये काम तो गुरुजी जो काम किसी से न हो वो काम गुरुजी की कृपा से हो जाएगा इसलिए सोपाध्याय उपाध्याय माने गुरुदेव वशिष्ठ जी के सहित ऋतजों के सहित मंत्रियों के सहित इस विषय की चर्चा हो रही थी कि कैसे इनका विवाह करें श्री वृन्दावन बिहारी लाल की श्री राम जय राम चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में ये चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में सूचना आ गई कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी महाराज राजद्वार पर खड़े हैं इतना सुनते ही श्री दशरथ जी महाराज गुरु वशिष्ठ जी के सहित कृतों के सहित मंत्रियों के सहित कुटुंबियों के सहित उठकर के खड़े हो गए राजद्वार पर जाकर अगवानी की चरणों में प्रणाम किया अर्घ पाद्य मधुपर्क आदि निवेदित किया और बड़े श्रद्धा पूर्वक उनको उच्च आसन पर विराजमान किया उनके चरणों का प्रक्षालन किया मधु मधुपर्क निवेदित किया और प्रार्थना की कि भगवान आपके आगमन से हम धन्य हुए और चारों लाल जी को चरणों में प्रणाम करवाया पुनिचरणन मेले सुतचारी राम देखी मुनि दे सारी चारूलाल जी ने चरणों में प्रणाम किया राम जी का दर्शन करके तो श्री, श्री विश्वामित्री जी महाराज अपने देहाध्यास को भूल गए और तक तकी लगा करके भगवान का दर्शन करने लगे कैसा दर्शन कर रहे हैं भय मगन देखत मुख शोभा जन्म चकोर पूर्ण सशिलो रामचंद्र जी के मुख शोभा का दर्शन करने में ऐसे निमग्न हो गए डूब गए जैसे चकोर शारदीय पूर्ण चंद्र का दर्शन अपलक नेत्रों से करता है ऐसे ही अपलक नेत्रों से राम जी का दर्शन करने लगे दसरथ जी ने कहा भगवान आपका आगमन निष्प्रयोजन नहीं हो सकता है आपके आये आगमन का कोई प्रयोजन है कि कारण आगमन तुम्हारा कौशु करत न लागू बारह आपके आगमन का प्रयोजन क्या है ये आप कृपा करके बताओ बड़ी सुंदर पुराणों में चर्चा आई है एक बात हम निवेदन कर दें पुराणों में ऐसा हरिश्चंद्र जी के प्रसंग में आया है हरिश्चंद्र जी की सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की अत्यंत कठिन परीक्षा विश्वामित्र जी ने ली सत्यवादी हरिश्चंद्र का चरित्र उस चरित्र में महर्षि विश्वामित्र जी की कठोरता इतनी विलक्षण है कि उस चरित्र का पुराणों में कोई पारायण करे पाठ करे तो विश्वामित्री जी के प्रति एक अलग छवि उसके चित्त में निर्मित हो जाती है अरे बताओ ऐसे महात्मा ऐसे पीछे पड़ गए एक चक्रवर्ती सम्राट के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार इतना क्रूर कठोर दयाहीन हीन व्यवहार अरे राम रानी सहबजा के प्रति राजकुमार के प्रति चांडाल के यहां बिकना पड़ा एक राजा को फिर भी कहते हमारी दक्षिणाला और सूर्यास्त में इतनी घड़ी बाकी है नहीं तो श्राप देकर भस्म कर दूंगा और जब शैद्या कर के रूप में एक ही साड़ी जिनके शरीर पर है वह आधी साड़ी फाड़ने के लिए प्रस्तुत हुई तो धरती सह न सकी आकाश कह न सका धरती जगमगाने लगी और एक विलक्षण चमत्कृति हुई प्रकाश हुआ तीनों देवता प्रकट हो गए धर्म प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए, साक्षात भगवान धर्म भगवान सत्य प्रकट हो गए सत्य देव प्रकट हो गए आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी इंद्र ने अमृत की वर्षा करके मृत बालक रोहिताशु को जीवित कर दिया उस समय भगवान ने कहा मेरे भक्त हरिश्चंद्र की तुमने जो कठिन परीक्षा ली है इसको सताया है इससे हम शुद्ध होकर भगवान नारायण ने कहा हे महर्षि मैं आपको शाप देता हूं अब आपका कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होगा आप जो भी यज्ञ करोगे उसमें विक्षेप आ जाएगा विघ्न आ जाएगा क्रोध करोगे तो भी आपका तपस्या आपका यज्ञ आपका अनुष्ठान नष्ट हो जाएगा और मान लो आप क्रोध ना भी करोगे तो भी कोई न कोई ऐसी विकट बाधा आ जाएगी जो जिससे आपका वह धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा विश्वामित्री जी ने कहा महाराज भक्त के प्रति पक्षपात तो आपका उचित है लेकिन हम ऐसी कठोरता न करते तो आपका भक्त हरिश्चंद्र त्रिभुवन में ऐसी कीर्ति को प्राप्त नहीं करता सत्यवादी हरिश्चंद्र तो हमने तो आपके भक्त की कीर्ति को त्रिभुवन में प्रतिष्ठित किया है हमने कौन सा बुरा किया और परीक्षा लेने में तो थोड़ी कठोरता करनी ही पड़ती है और आपने इतना भयंकर श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम्हारा कोई यज्ञ कोई अनुष्ठान कोई सिद्धि सफल ही नहीं होगी बहुत कठोर दंड आपने दे दिया तो इस शाप का परिमार्जन आप बतला दीजिए तब तो भगवान ने कहा हमने आवेश में दे तो दिया लेकिन कोई बात नहीं आप करते रहो कुछ न कुछ करते रहो हम स्वयं सूर्य वंश में जब अवतरित होंगे इन्हीं सत्यवादी हरिश्चंद्र के वंश में हम अवतार ग्रहण करेंगे और फिर हमारे पिताजी से आप जब हमको मांग कर लाएंगे, और जब हमारा यज्ञ में पदार्पण होगा फिर आपका यज्ञ वह भी पूर्ण होगा और उसके बाद जो कुछ करोगे सब पूर्ण ही हो जाएगा है? परिपूर्ण हो जाएगा लेकिन तब तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी इसीलिए उन्होंने कहा असुर समूह सता वहीं मोही मैं जाऊँ हा असुर समूह हमको सताते हैं हे राजन हम मांगने आए हैं अनुज समेत में समेतुना था विस्तरों के बद में मैं हो जाऊंगा एक बड़ी सुंदर बात मिलती है कि एक बार विश्वामित्र जी महाराज अपने सिद्धाश्रम में अत्यंत व्यथित और दुखित हो गए कि मेरे यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते हैं असुर मैं क्या करूं क्रोध करूं तो तप नष्ट हो और क्रोध न करूं तो यज्ञ पूर्ण न हो कैसे करूं क्या करूं तो अत्यंत आर्त होकर उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की प्रभु आप श्रितु श्रुति सेतु के रक्षक हैं वैदिक जो धर्म है वही सेतु है और उसके रक्षक आप हैं। हमारे एक वैदिक धर्म में जो विक्षेप आ रहा है उसकी रक्षा आप कीजिए तब तो भगवान शिव ने विश्वामित्र जी को स्वप्न में आदेश दिया क्या आदेश दिया प्रगटे नारायण प्रभु अवध में किशोर रूप दशरथ सुख राम लखन जाय जाच जालाइए गौरव गुरु पाई सिद्ध हो वे सिद्धाश्रम को अस्त्र शस्त्र विद्यादय गुरु पद पाई असुरन संघा भूमि भार होए धर्म को प्रचार यज्ञ पूर्ण करवाइए प्रगटे विरद पतित पावन अहिल्या सारी धनुमख मिश शक्ति शक्ति मान को मिलाइए भगवान शिव ने कहा श्री अयोध्या में साक्षात् पर ब्रह्म श्री राम जी प्रगट बने चार स्वरूपों में प्रकट हुए श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न उनके अभिन्न स्वरूप शेष लक्ष्मण जी हैं उनके सहित राम जी के सहित लक्ष्मण जी को लक्ष्मण जी के सहित राम जी को आप दशरथ जी से मांग कर लाइए इसमें आपका गौरव आपकी गुरुता सिद्ध हो जाएगी और जो सिद्धाश्रम है सिद्धाश्रम में भी रहकर भी आपके यज्ञ असिद्ध हो रहे हैं आपका साधन सिद्ध नहीं हो रहा है तो सिद्धाश्रम नाम का सिद्धाश्रम रह गया है उसका सिद्धाश्रमत्व विलुप्त हो गया है उसके विलुप्त सिद्धाश्रमत्व को पुनः प्रतिष्ठित कीजिए कैसे होगा प्रतिष्ठित श्री राम लक्ष्मण का पदार्पण होगा तो सिद्धाश्रम सिद्धाश्रम हो जाएगा और अस्त्र शस्त्र विद्या सबके जो सनातन गुरु हैं परम गुरु हैं ऐसे परब्रह्म को अस्त्र शस्त्र की विद्या देकर आपका उनसे संबंध जुड़ जाएगा आप गुरु हो जाएंगे और वे आपके शिष्य हो जाएंगे आपको गुरु पद की प्राप्ति हो जाएगी जो गुरु पद कितने लंबी प्रतीक्षा के बाद कितनी तपस्या के बाद ब्रह्मा जी के अनुग्रह से गुरु वशिष्ठ को प्राप्त हुआ है वो तुमको बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाएगा तुम भी राम जी के गुरु हो जाओगे और अफसरों का संहार हो जाएगा धरती का भार हल्का हो जाएगा धर्म का प्रचार हो जाएगा और आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा और इतना ही नहीं इसी क्षेत्र में महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या सुदीर्घ काल से प्रतीक्षा कर रही है धरण हो जाएगा और धरण के बाद धनुष यज्ञ में आपका न्योता आएगा कहां से श्री जनकपुर धाम से निमंत्रण आएगा तो उस धनुष यज्ञ के बहाने आप जब श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर जाएंगे तो राम जी के द्वारा भंग होगा ये शंकर जी ने स्वप्न में कहा राम जी धनुष तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद विवाह होगा तो शक्ति शक्तिमान को मिलाइए अभी शक्तिमान अलग हैं और उनकी शक्ति अलग है पर धनुष टूटते ही टूटते ही धनु भयू विवाह शक्ति और शक्तिमान का मिलन हो जाएगा और कितने काम होंगे यद्यपि बहुत दीर्घ काल तक वशिष्ठ और विश्वामित्र का कलह चला है झगड़ा बहुत दीर्घकाल तक चला इनका। एक कथा तो पुराणों में ऐसी है स्कंद पुराण में भी है और अन्य पुराणों में भी है कि दोनों ही तक्षी बनकर एक बार दस हजार देवताओं के वर्षों तक लड़ते रह विश्वामित्री जी पक्षी का रूप धारण करके और वशिष्ठ जी भी पक्षी का रूप धारण करके देवताओं के वर्षों से दस हजार वर्ष तक लड़ते ही रहेंगे लगातार लड़ते रहेंगे ब्रह्मा जी ने आकर बीच बचाव किया कितना झगड़ा है अब झगड़ा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया शांति भी हो गया कथाएं आप सब जानते हो उन कथाओं को कहने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं लेकिन झगड़ा समाप्त तो होने के बाद वशिष्ट जी के द्वारा विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि संबोधन किए जाने के बाद झगड़ा मिट गया लेकिन मिटने के बाद भी थोड़ी सी गांठ तो रह गई शंकर जी बोले वो गांठ खत्म करने का अवसर आ गया कई बार ऐसा होता है कि परस्पर बड़ा झगड़ा हो जाता है और झगड़े के बाद फिर प्रेम भी हो जाता है पर प्रेम होने के बाद भी दूरी बनी रहती है ये लगता भैया ठीक है आखिर तो पुराने बददूर से ही राम राम ठीक है अब ज्यादा निकटता अच्छी नहीं ऐसा मन में आ जाता है तो वो प्रेम में गांठ पड़ गई गांठ नहीं पड़नी चाहिए इस बहाने से वशिष्ठ और विश्वामित्र का अत्यंत प्रेम पूर्ण मिलन हो जाएगा इतना अधिक प्रेमयुक्त मिलन हो जाएगा कि लोग कहेंगे कि वशिष्ठ विश्वामित्र शरीर दो हैं वस्तुतः है इनके प्राण तो एक ही हैं, ऐसा लोग कहने को विवश हो जाए ऐसा प्रेम हो जाएगा गौतम की नारी का ताप संताप और शाप निवृत्त हो जाएगा आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा मारीच का मद चूर्ण हो जाएगा और विदेहराज का प्रण पूर्ण हो जाएगा और धनुष टूट जाएगा शक्त शक्ति शक्तिमान का मिलन हो जाएगा भक्तों को भक्ति मिल जाएगी ज्ञानियों को ज्ञान मिल जाएगा और जब विवाह होगा तो सब देवताओं का पूजन होगा श्री सियाजू गौरी जी का पूजन करेंगी सबसे पहले लगने पत्र का लिखी जाएगी मंडप में गणेश पूजन होगा शिव पूजन होगा देवताओं का कार्य सिद्ध हो जाएगा असुरों का साज समाप्त तो हो जाएगा और आदर्श राम राज्य की स्थापना का सूत्रपात तो हो जाएगा इतने काम आपके अयोध्या जाने से हो जाएंगे इसलिए आप अयोध्या जाइए याही ही मिस कौशिक वशिष्ठ को मिलाप हो शाप पाप मिटे मुनि गौतम की नारी को यज्ञ पूर्ण पूर्ण हो मारीच मद चूर्ण हो विदेह प्रण पूर्ण हो पिनाक मख भारी को शक्ति शक्ति मान मिले भक्ति और ज्ञान मिले मान मिले गिरिजा गणेश त्रिपुरारी को सिद्ध सुर काज हो समाप्त असुर साज हो आदर्श राम राज हो चराचर सुखारी को चराचर सब सुखी हो जाएगा और भगवान इसलिए हम श्री राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आए हैं अभी तक तो चक्रवर्ती महाराज बड़े प्रसन्न थे लेकिन जैसे ही यह प्रस्ताव किया गया कि हम राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आए हैं महाराज की मुख की भंगिमा ही बदल गई, उनका मुख कबल मुरझा गया हृदय कांपने लग गया बहुत देर तक तो बोलने का प्रयास करने पर भी वाणी नहीं निकली बहुत विकल हो गए व्याकुल हो गए और बोले मांगू भूमि, धेनु धन कोषा सर्वस दे आज सह देह प्राण दे प्रिय कशू भगवान आप धरती मांगिए धरती दे देंगे गाय मांगिए गाय दे देंगे धन खजाना कहाँ तक कहें आज मैं सर्वस्व आपको दे सकता हूं अरे शरीर और प्राण ये बहुत प्रिय होते सबके देह परम प्रिय स्वामी देह सबके दे अत्यंत कितना प्रिय होता, प्रिय होता है परम पूज श्री उड़िया बाबा के प्रसंग में एक सुंदर घटना लिखी है। उड़िया बाबा ने तब दंड संयास नहीं लिया था तब वे नैश्विक ब्रह्मचारी वेश में थे तो गुवाहाटी में कामाख्या भगवती का दर्शन करके वे लौट रहे थे और एक घर में आग लगी भयंकर आग लगी थी और उस आग से बचने के लिए घर के जितने लोग थे सब घर से बाहर निकल गए और उस घर की जो बधू थी बहू वो भी बाहर निकल गई लेकिन बाहर निकलने के बाद उसे याद आया कि हमारा छोटा बच्चा तो भीतर ही सो रहा है दूध पीने वाला बच्चा उसे में छोड़ के चली गई अब देखो माता को संतान कितनी प्रिय होती है पर जब भयंकर आग लगी तो उस माता को बच्चे की याद नहीं आई सबसे पहले वह अपने को बचाने के लिए भागी नहीं बच्चे की याद आनी चाहिए थी अब बाहर चिल्ला रही थी कि मेरा बच्चा रह गया मेरा बच्चा रह गया किसी की हिम्मत नहीं उस सजकते हुए अग्नि में जाए अंत में माँ तो मां ही होती है और मां उस जलते हुए भवन में अपने बच्चे को लेने के लिए घुसी चली गई बच्चे को उसने ले तो लिया लेकिन वो आग की लपटों से घिर गई और वो चिल्ला रही थी कि हमको बचाओ मैं मर जाऊंगी पर परिवार के लोग तमाशा देख रहे थे किसी की हिम्मत नहीं थी भीतर जाने की उड़िया बाबा ब्रह्मचारी वेश में थे बाबा तेजी से दौड़े और दौड़ करके उस देवी का हाथ पकड़ करके खींच कर और वो बाहर निकाल करके लाए बाबा के जैसे महान संत के चरण पढ़ते ही अग्नि का प्रकोप शमन हुआ और बालक के सहित मां सुरक्षित बाहर निकल आई लेकिन बाबा को तो वहां से लोग तो बड़ा धन्यवाद दे रहे थे कि आपने हमारी बहू के और हमारे बालक के प्राण बचा लिए पर बाबा वहां से चल पड़े उड़िया बाबा और आगे जाकर बाबा तीन दिन तक एक आसन से बैठकर उन्होंने उपवास किया न अन्न ग्रहण किया न जल ग्रहण किया तीन दिन तीन रात्रि तक एक आसन से बाबा बैठे रहे क्यों क्योंकि क्यों उनका नियम था स्त्री शरीर का दर्शन नहीं करना स्त्री का स्पर्श नहीं करना भले ही संकट में पड़कर ही सही मैंने एक युवती का हाथ पकड़ के बाहर खींचा तो मुझे प्रायश्चित करना चाहिए और तीन दिन तीन रात्रि तक एक आसन से बैठकर के वे जप करते रहे नाम का और वे उन्होंने अन्य जल ग्रहण नहीं किया उनके जीवन का प्रसंग तो प्रसंग एक बात विशेष स्पष्ट है कि देह कितना प्रिय होता है सबके देह परम प्रिय स्वामी और देह से भी अधिक प्राण प्रिय होते हैं पर कहते देह प्राण ते प्रिय कछुना ही सोनी देव निमित इतम पलक गिराने में जितना समय लगता उतनी देर में आप कहो तो मैं अपने अपना शरीर दे दू अपने प्राण दे दूंगा तो राम जी क्या प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं अभी आपने कहा प्राणहू से प्रिय लाघही सब कहूँ रामकृपाल सब कहूं अयोध्या के बाल वृद्ध नर नारी सबको प्राणों से अधिक प्रिय राम जी लगते हैं जब सबको प्राणों से अधिक प्रिय लगते हैं तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जो वात्सल्य की मूर्ति हैं उन्हें राम जी कितने प्रिय लगते होंगे इसका निरूपण करने की सामर्थ्य शब्दों में वाणी वाणी अति प्रिय लगते हैं हे भगवंत चार पुत्र हैं आपकी कृपा से चारों हमको प्राण के समान प्रिय हैं लेकिन उनमें राम नाम सब सुतमो प्रियमो ही प्राण की नाम दे नहीं बनते तभी हमें प्राणों से रिख हैं पर रानी देते नहीं बन रहे रानजू को मैं कैसे इस बात को सुनकर के विश्वामित्र जी के मन में बड़ा क्रोध हुआ होगा लेकिन क्रोध नहीं हुआ मन में बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात की प्रसन्नता हुई कि जहां ये दशरथ जी महाराज आप जहां विराजमान हैं मान लो उस स्थान पर मैं विराजमान होता और मेरी जगह आप होते और आप मुझसे मांगते तो क्या मैं दे देता इसलिए आप नहीं दे रहे हैं आपने मना कर दिया ये कोई खराब बात नहीं ये बहुत अच्छी बात है इससे हम प्रसन्न नहीं लेकिन भगवंत आप सूर्यवंशी नरेश हैं आपने पहले देने की प्रतिज्ञा कर दी और फिर आप नहीं दे रहे हैं इससे आपकी बड़ी अपकीर्ति होगी ये ठीक नहीं आपको देना ही चाहिए क्योंकि भूमि नहीं चाहू भूमि नहीं चाहू भूमि भारहारी हाई रामदेव गोधन नहीं चाहू राजन चाहू मैं गोपाल को आपने कहा भूमि मांग लो धेनु मांग लो धन मांग लो तो मैं भूमि नहीं चाहता हूं भू भार हारी राम जी को चाहता हूं और गोधन नहीं चाहता हूं गोधन की रक्षा करने वाले गोधन का पालन करने वाले गोपाल को चाहता हूं गोधन नहीं चाहू राजन चाहू मैं गोपाल धन नहीं दे धन भारी मुनिजन के धन मुनिजन धन संतन को सर्वस मुनियों का धन है भगवान संतों के सर्वस रहे तो आप धनुषधारी जो ऋषि मुनियों के अकिंचनों के धन है अकिना नाम नृप धनम विदु अकिंचनों के जो परम धन है वे श्री राम जी आप हमको दे दीजिए कोश नहीं कौशलेश को चाहूं नहीं सर्वस्व तुम्हारो किंतु चाहूं राजन जन के सर्वस नीति प्रीति प्रतिपालको जन के सर्वस भक्तों के सर्वस्व नीति प्रीति का प्रतिपालन करने वालों को दे दीजिए देह प्राण नाही आप कहते हम शरीर दे देंगे हम प्राण दे देंगे ना हमें आपका शरीर चाहिए और ना हमें आपके प्राण चाहिए नारायण शिव के प्राण जो शिवजी के भी प्राण हैं लखन समेत देहु कौशिला के के। लक्ष्मण जी के साथ सह कौशल्यानंदन को, को हमको दे दीजिए अब प्रश्न था अकेले रामजी से काम नहीं चलेगा लक्ष्मण जी के तहत क्यों दीजिए क्योंकि आप लोग श्रवण कर चुके हैं महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं न न बिना निद्रा लभते पुरुष हो तमह महर्षि वाल्मीकि लक्ष्मण जी के बिना रामजी को सुख निद्रा नहीं आती लक्ष्मण जी होंगे तो ही राम जी सो सकते हैं मृष्ट मन मुपानी तम अस्ना तम बिना राम जी के बिना लक्ष्मण जी के बिना राम जी कुछ भोग भी नहीं लगाते खाते भी नहीं है तो विश्वामित्री जी इस रहस्य को जानते हैं कि इनके बिना लक्ष्मण के बिना न तो ये सोएंगे और न लक्ष्मण के बिना खाएंगे वो तो खाएंगे सोएंगे नहीं तो दूसरा कार्य इनके द्वारा हो जाइए कैसे संभव है भाई शरीर के निर्वाह के लिए भोजन और शयन ये दो तो अनिवार्य हैं और लाल जी को दुख देना कष्ट देना ये तो ठीक नहीं है इसलिए कहा लक्ष्मण जी के तहत राम जी को दे, दे। हा हाँ हा एक बार तो विश्वामित्री जी के मन में हुआ कि चक्रवर्ती महाराज की ऐसी दशा हो गई है तो ये थरथर थर, -थर कांप रहे हैं मूर्छित होकर गिर गए मुहूर्त में व महर्षि वाल्मीकि मुहूर्त मुहूर्त माने होता है दो घड़ी दो घड़ी का कम समय नहीं लगभग 48 मिनट तक दशरथ जी बेहोश रहे आप सोचो हिल गए विश्वामित्र नहीं अरे भाई ज्यादा कुछ कहेंगे कहीं प्राण निकल गए तो कहें अच्छे बाबा जी घर चले आए कई तो दुखी हो गए सुन इंद्र गिरा प्रेम रसानी हृदय हरस रसमाना नि ज्ञानी हृदय में तो प्रसन्न है लेकिन मन में आ गया उनके कि यह इतना प्रेमी महापुरुष है कि ये प्राण भले ही दे दे पर रामजी को नहीं देंगे वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट लिखा है नैव दास्यामी पुत्र कर्म नैव दास्यामी वो कहते मैं अपने पुत्र को नहीं ही दूंगा किसी भी कीमत पर नहीं क्योंकि धर्मज ज्य श्रेष्ठ धर्मज धर्मज हैं जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं उनको मैं नहीं दे सकता और दूसरी बात यह है कि आप युद्ध के लिए ले जा रहे हैं और शास्त्र के अनुसार क्षत्रिय सोलह वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है उसके बाद वह कवच धारण करने के योग्य यो होता है राम जी तो सोलह साल के हुए नहीं न षोडश वर्षों में रामो राजीव लोचन लो राम कमल नयन श्री राम वो अभी सोलह वर्ष के पूरे नहीं भय हैं ऊन षोडश वर्ष माने सोलह में एक कम पंद्रहवीं वर्ष में चल रहे हैं चौदहवीं वर्षगांठ भई है और पंद्रहवीं में प्रवेश हुआ है वैसे ये उन 16 वर्ष का आशय ये है कि राम जी बाबा आज तक 16 के भई नहीं राम जी अब तक 15 ही वर्ष के हैं ये उनकी शाश्वत अवस्था है और किशोरी जी जानकी जी ऐसे विवाह तो 6 ही वर्ष में हुआ है जिस समय विवाह हुआ उसमें किशोरी जी 6 वर्ष की हैं लेकिन विवाह के बाद जैसे राम जी की शाश्वत आयु 15 वर्ष की है ऐसी किशोरी जी की शाश्वत अवस्था 12 वर्ष की है चाहे रामावतार हो या कृष्णावतार हो सदा द्वादश वर्षीआम रत्न श्री जानकी जी भी सदा 12 वर्ष की इसी अवस्था में रहती हैं, और श्री राधा रानी भी सदा 12 वर्ष की ही अवस्था में रहती है, है। इससे ज्यादा बड़ी नहीं बस बात यह है कि अच्छे घर के खाए पिए घर के छोटी अवस्था के बालक बालिका भी सयाने जैसे लगते हैं क्योंकि उनको बढ़िया बढ़िया माल खाने को मिलता है बहुत लाड़ प्यार मिलता है तो छोटी अवस्था में भी सयाने जैसे दिखाई पड़ते हैं ऐसे ही हमारे ठाकुर जी इतना लाड़ लड़ाया गया यशोदा जी और नंद बाबा के द्वारा कि अभी गए नहीं है मथुरा लेकिन कछुक उठत मुख रेखे परमानंद स्वामी जी कह रहे हैं कछुक उठत मुख रेखें थोड़ी थोड़ी रेख आ गई है इसका मतलब है कि दस वर्ष की आयु में ही किशोर जैसे लगने लग गए हैं कितने खाए पिए हैं इतने, इतने सुंदर हैं हमारे श्री ठाकुर जी तो रामो राजीव आलोचना राम जी कमल नये नहीं मे राम मे राम मेरे राम जी इसका मतलब है आपके होंगे होंगे दूसरों के होंगे होंगे हम नहीं जानते पर राम जी पर पूरा अधिकार मेरा है मेरे राम मेरा राम राजीव आलोचन राजीव लोचन का बड़ा सुंदर भाव श्रीमद वाल्मीकि के टीकाकार गोविंद राज स्वामी जी ने दिया है पूरी तो राजीव लोचन इसलिए कहा कि आप रजनी चरों से युद्ध के लिए ले जा रहे हैं और रजनी चरों का बल तो रजनी में रात्रि में बढ़ता है और राम जी तो कमल नयन रात्रि होती कमल मुन जाते हैं ये इतने सुकुमार हैं दिन भर तो खेलते कूदते रहते हैं और शाम की ब्यारू तो कौशल्याजी की गोद में झूम झूम के करते हैं नींद के झोंका ले लेकर कौशल्याजी की गोद में ब्यारू होती है इनकी इतने छोटे बालक है बहुत जल्दी नींद आ जाती है और आप तो युद्ध के लिए ले जाएंगे और ये तो सूर्यास्त के मुंहने लग जाएंगे तो कैसे और कूट योद्धा ही राक्षसा राक्षस बड़े कपटी होते हैं और हमारे राम जी तो बड़े निश्चल हैं सरल हैं आप कहो तो पूरी सेना सहित मैं चलू जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं युद्ध करूंगा लेकिन आप राम जी को मत लेने का आग्रह मत करो बड़ा प्यारा श्लोक है वाल्मीकि रामायण का विश्वामित्र जी कह रहे अहम वेद वि महात्मा राम तत्व पर वशिष्ठ महासे पिता बहुत सारा शो अहम मैं जानता हूँ किस को तो? महात्मा आ, श्री राम ही को मैं जानता हूँ सत्य पराक्रम महात्मा श्री राम को मैं जानता हूँ दशरथ जी के मन में आया ये छह महापुरुष चले आए मेरा बालक मैं नहीं जानता हूं ये पहली बार देख रहे हैं आज पहली बार आए पहली बार दर्शन किया है ये कहते मैं जानता हूं हमारा बालक मैया बाप नहीं जानते और ये बाबा जी चले ये जानते हम वेद में महात्मानम राम सत्य पराक्रमम और तो हम नहीं जानते बोला तुम नहीं जानते तुम केवल इतना जानते हो कि ये मेरे पुत्र हैं मैं पिता हूं पर मैं इसके अतिरिक्त बहुत कुछ जानता हूं कि तो श्रीराम कौन है महात्मा सत्य पराक्रम श्री राम क्या है ये मैं जानता हूँ आप जानते रहो और कोई जानता है हाँ जानता है वशिष्ठो पी महाजा महान तेजस्वी वशिष्ठ जी भी जानते हैं श्री राम आपको क्या है दशरथ जी के मन में आया हो सकता है आप दोनों की पहली कोई साठ गांठ हो गई हो गुप्त चर्चा हो गई हो सांकेतिक चर्चा हो गई हो कि दोनों मिलकर भेज देंगे और कोई नहीं जानता है बोले, और लोग लो भी जानते हैं। ये चानाए तपस्वी पिता जो तपस्या में भजन में लगे हुए ऋषि मुनि महात्मा वे सब जानते हैं श्रीराम को में आप केवल इतना जानते हैं कि श्री राम हमारे पुत्र हैं इससे अधिक आप कुछ नहीं जानते हम सब कुछ जानते बोले तो आप भले ही जानते रहो लेकिन मैं तो नहीं दूंगा आप कहते कीर्ति चली जाएगी सत्य चला जाएगा धर्म चला जाएगा राम जी तो विग्रहवान धर्म है राम जी चले जाएंगे तो धर्म कीर्ति सत्य सब उनके पीछे चले जाएंगे राम जी को नहीं दे सकता अब बड़े व्याकुल हो गए विश्वामित्र जी अब क्या करें? तो उन्होंने अत्यंत कातर नेत्रों से वशिष्ठ जी की ओर देखा मानो विश्वामित्र जी के नेत्र कह रहे थे कि हे महर्षि पहले जो कुछ आपसी कलह हुआ उसको आप भुला दीजिए अब तो ये यजमान परम गुरुनिष्ठ है आपकी कृपा से ही चार लाली भय हैं आज आपकी कृपा हो जाए तो मुझे श्री राम मिल सकते हैं अन्यथा नहीं यहाँ एक व्यासी एक बड़ा सूक्ष्म संकेत है यहाँ व्यासी विश्वामित्र जी कह रहे थे कि अब तक हम सोच रहे थे कि हमने जो जब तक आदि कठोर साधन किए हैं उन साधनों के फलस्वरूप राम जी मुझे मिल जाएंगे लेकिन आज हमारे जीवन के सभी कठोर साधन वह श्री राम जी को प्राप्त कराने में समर्थ नहीं है क्योंकि भगवान की प्राप्ति तो सद्गुरु के अनुग्रह से होती है और हे श्री राम गुरु और हे श्री राम के पिता के भी गुरु और मैं भी आपको गुरु मानकर प्रणाम करता हूं गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ आप कृपा कीजिए क्योंकि गुरुविंद गोविंद के बिना गुरु नहीं मिलते और गुरु के बिना गोविंद नहीं मिलते भगवान की विशेष कृपा होती है तब सदगुरु की प्राप्ति होती है और सदगुरु की कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है आप कृपा करें तो आंखों के इशारे से ही वशिष जी ने कह दिया कि आप पिघल रहे हो ये ठीक नहीं है सब खेल बिगड़ जाएगा पिघलो मत थोड़ा भीतर से तो आप प्रसन्न हो राजा के प्रेम को देख के अच्छी बात है लेकिन ऊपर से थोड़ा नाटक करो गुस्सा का थोड़ा सा नाटक करो और कहो ठीक है रख लो अपने राम जी को मैं जा रहा हूं और तुमने पहले वचन दिया अब उसकी पूर्ति नहीं कर रहे मैं जा रहा हूं जैसे ही विश्वामित्र जी ने क्रोध किया वाल्मीकि रामायण लिखा है संपूर्ण पृथ्वी ढगमगाने लगी आकाश से उल्कापात होने लग गया ये इतने तेजस्वी तपस्वी ऋषि विश्वामित्र हैं सारी सृष्टि को उलट उलट कर सकते हैं माने क्रोध का अभिनय भी इतना तगड़ा था देवान भयमा विशेषक वाल्मीकि रामायण में लिखा देवानाम भयमाविशक देवता थरथर थर, थर कांपने लगे उनके क्रोध को देखकर करके लेकिन आश्चर्य है इस क्रोध के अभिनय को देखकर करके भी दशरथ जी पसीजे नहीं जो कुछ करना हो सो आप कर लीजिए हम तो राम जी को तो नहीं देंगे तो ठीक है रख लो अपने राम जी को हम चले कमंडल उठाया और बस ऐसे चलने के लिए राजी हुए थोड़ा सा चले लंबा चौड़ा महल है बस शिष्य जी ने इशारा कर दिया चले मत जाना केवल जाने का नाटक करना कि हम जा रहे हैं अब नहीं नहीं महाराज मत जाओ थोड़ा रुकी देखिए मैं थोड़ा अपने यजमान को समझा लेता हूं अपने शिष्य को थोड़ा समझाता हूं आप थोड़ा ठहरिए थोड़ा धैर्य धारण कीजिए तो सब बात बन जाएगी लेकिन ऐसी बात नहीं बनेगी भाग जाएंगे तो बात नहीं बनेगी एकांत में ले गए वशिष्ठ जी दशरथ जी को और कहा राजन आपका यह जो व्यवहार है हमें प्रिय नहीं लगा आपने पहले सर्वस्व देने की प्रतिज्ञा कर दी फिर राम जी को मांगा तो आप नहीं दे रहे हैं गुरु गुरुजी आप भी ऐसा कहते मैं राम जी को भला कैसे दे दू इसके पहले क्या चर्चा हो रही थी आपको पता है अरे बोले चर्चा हो रही थी विवाह की चर्चा हो रही थी कि चारों लाल जी का कहाँ विवाह किया जाए कहाँ बहू खोजे जाए कहां इनका विवाह होगा और तो अभी चर्चा हो ही नहीं पाई इसी बीच में ये महापुरुष आ गए वशिष जी ने कहा राजन आप तो बड़े सदाचारी धर्मनिष्ठ हैं कोई ऐसी बात मनुष्य के जीवन में आ जाए जिसका समाधान उसकी बुद्धि से विवेक से खोजने पर भी प्राप्त न हो रहा हो और उसी भयंकर समस्या के समय किसी दिव्य महापुरुष का आगमन हो जाए तो यह समझना चाहिए कि समस्या का समाधान उस महापुरुष की उपस्थिति के रूप में हो गए तो आप जिस समस्या से ग्रसित थे उस समस्या वो समस्या बनकर नहीं आए संत कभी समस्या बनकर नहीं आते हैं संत सदा समाधान बनकर समस्या बनकर नहीं आते, संत समाधान बनकर आते हैं ये आपका समाधान करने आए हैं ये लेना तो केवल बहाना है ये बहू लेने के बहू लाने के लिए इनको ले जा रहे हैं ये विवाह कराने वाले संत हैं ये विवाह करा देंगे और इतना बढ़िया समझाया कि दशरथ जी बोले तब ऐसा करो फिर हम थोड़े दिन और रोलेंगे चारों को भेज दो समस्या का समाधान हो जाएगा बोले भाई ऐसा भी मत करो अति लोभों न कर्तव्यो लोग हम ना भी अति लोभावी भूत चक्रम भ्रमति मत ज्यादा लोभ ठीक नहीं उसमें आपकी बदनामी होगी दो रख लो दो भेज दो आह तरस रहे थे नु ये वशिष्ठी समझा रहे हैं दशरथ जी को तरस रहे थे नु बरस रहे थे ने ने तो निज ध्यान उस और भी ले जाया किसोर सुनी की गोद भवन सूना बंदूरता था किसने बचाया यह बात मत भुलाई श्रुति की कृपा से सुर संत की कृपा से शुभ यज्ञ की कृपा से पुत्रवान अब कहा ये। वेद की कृपा से, वैदिक ऋचाओं से आवती दी गई वेद की कृपा देवताओं की कृपा संतों की कृपा यज्ञ की कृपा ये सबकी कृपा एक साथ फलीभूत हुई तब आप पुत्रवान कहलाए उन सुर संग यज्ञ पर पर संकट है पठे ये पुत्र आप इन्हें अब बचाइए उन्हीं श्रुति सब पर संकट है इसके लिए आप अपने पुत्र को भेजकर इनकी रक्षा कीजिए और वाल्मीकि की रामायण का एक बड़ा सुंदर श्लोक है वो कहते हैं दशरथ जी कह रहे हैं तेसा निग्रहणे शक्ता स्वयं कुशिक आत्मजहा ये राक्षसों का जो निग्रह है ये बहाना है तेसा निग्रहणे शक्ता स्वयं च कुशिकात्मज महर्षि कौशिक स्वयं ही राक्षसों का निग्रह करने में समर्थ हैं। किंतु तव पुत्र हितार्था स्वाम उपेक्षा चे आपके पुत्र के परम हित के लिए वो आपके पास आकर याचना कर रहे हैं वो हित क्या है इनका विवाह इसलिए जी जय यही संशय प्रमाद त्याग कौशिक के संग्राम लक्ष्मण यदि जाई है मेरी कला विद्या में पारंगत भय अब तो से बलाति बला विद्या पुनी पाई है मेरे पास जो ज्ञान था मेरे पास जो विद्या थी वो तो मिल गई अब महर्षि विश्वामित्र के पास जो बला अति बला जैसी विद्याएं हैं वो भी नहीं मिल जाएंगी भूख नहीं प्यास नहीं तब हो उदास नहीं दिन दिन प्रकाश तन तेज अधिकारी है नारायण युगल जाए आई है चतुर हुए के चारों यदि जायी है तो आठ रहते आई दो को भेजोगे तो चार होकर आएंगे और चार को भेजो दो भेज दोगे दो दो तो आठ होकर आएंगे तब बोले तब तो गुरुजी आठ ही भेज चार ही भेजो बोले नहीं नहीं ये ठीक नहीं दो ही भेजो और ये दो ही दो के और बहू लाने की भूमिका का निर्माण कर देंगे समझाया बुझाया है और कहा देखो स्वयं हैं समर्थ मुनि दुर्जन जलन हेतु यंत्र मंत्र तंत्र अरु शास्त्रन शस्त्रन के ज्ञाता है सोसे परिपालक किंतु रोषे प्रलया नल से सृष्टि रचना में मानो अपर विधाता है सामान्य नहीं यंत्र मंत्र तंत्र शास्त्र शास्त्र सबके ज्ञाता हैं प्रसन्न हो जाएं तो पालक विष्णु के समान हैं और यदि क्रुद्ध हो, हो जाएं तो प्रलयंकर शिव के समान हैं विश्वामित्र जी सृष्टि रचना में मानो स्वयं ब्रह्मा जी के जैसे हैं राज काज त्यागे अनुरागे ब्रह्मषिजित वृत्ति विश्वामित्र विश्व के विशेष परिप्राथा हैं ये विश्व के मित्र हैं विश्व के मित्र हितैसी सारे विश्व के मित्र हैं परित्राथा है याचना करत तब पुत्रन के हित हित हित विद्या बहुमान है कल्याण बहुमान और कल्याण बहु के प्रदाता है विद्या और बहु कल्याण के प्रदाता है और यज्ञ के द्वारा ही भगवान प्रकट हुए हैं यज्ञ की रक्षा के लिए ही जा रहे हैं यज्ञ इनकी उपस्थिति से पूर्ण हो जाएगा और केवल इनका यज्ञ ब्रह्मर्षियों का यज्ञ ही पूर्ण नहीं होगा आगे चलकर राजर्षि जनक जी का भी यज्ञ पूर्ण होगा और इतना ही नहीं आगे इस यज्ञ की परंपरा पूर्ण नहीं होगी यज्ञ चलता ही रहेगा जनक जी का भी धनुष यज्ञ पूर्ण होगा भगुपति का समर यज्ञ पूर्ण होगा तो समर यज्ञ कुटिन की ने कहते हमने करोड़ों समर यज्ञ कहे पर पूर्णावती राम जी के द्वारा होगी परशुराम जी के समर यज्ञ की और अहिल्या का उद्धार शरण यज्ञ होगा निषाद जी को शरण में लेना गीधराज जटायु पर कृपा करना सवरी पर कृपा करना ये प्रपन्न जन परित्राण यज्ञ हनुमान जी को शरण में स्वीकार करना सुग्रीव और भीषण की शरणागति स्वीकार करना ये सब भगवान के द्वारा शरणागति के यज्ञ होंगे इसलिए आप बिल्कुल व्याकुल न हो गए आप इन्हें जाने की अनुमति प्रदान कर दें हा हा अब तो प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर मन में निश्चय कर लिया कि अब तो हम राम जी को दे देंगे तब वशिष्ठ बहुविधि समझा निपसन देपसन दे सारा नष्ट हो गया अति आदर दू बुला प्रेम से राम लक्ष्मण को बुला करके चरणों में प्रणाम करवाया है बार बार हृदय से लगाया है सील सदाचार की शिक्षा दी है यद्यपि राम जी को ये शिक्षा देने की जरूरत नहीं थी फिर भी पिता का कर्तव्य है इसलिए अब महर्षि की कभी अवज्ञा नहीं करना इनको कुपित नहीं करना सदा इनके अनुशासन में रहना इनकी सेवा करना ये दोनों बालक मेरे प्राणों के स्वामी हैं पर हे नाथ अब आज से आप ही इनकी माता हैं और आप ही इनके पिता भी गुरु तो आप है ही पर माता पिता का पद का निर्वहन भी आपको करना पड़ेगा सौंपे भूप सुत बहुविधि दे अशीष जननी भवन गए प्रभु चले ना ये पदसी यहां एक बड़ी विचित्र बात है जननी भवन गए प्रभु चले गए और चले रुके नहीं वहां जननी भवन गए प्रभु चले ना ये पदसी महल से जैसी दरबार से निकले तो बोले गुरुदेव आपकी अनुमति हो तो माताओं को प्रणाम करके आज्ञा लेके आ जाएं विश्वामित्र जी बहुत उत्साहित थे लेकिन सब उत्साह ठंडा पड़ गया बोले पिताजी की तो ये हालत बड़े मुश्किल से गुरुजी ने समझाया तब वशिष्ठ बहुबुदी समझावा तब नृप संदेश ना तब नाश कह पावा और माताओं के आगे तो किसी की चलती नहीं चाहे महात्मा हो चाहे परमात्मा हो माता के आगे किसी की निकलती माता तो माता होती है और तो एक मैया नहीं तीन तीन मैया और तीनों छठ छान लें तब तो राम जी नहीं मिलेंगे पर विश्वामित्री जी को एक बात आई रामो दुर्नाभिभाष थे राम जी दो बार नहीं बोलते यदि राम जी ने कह दिया कि मैं अनुमत लेकर आ रहा हूं तो आएंगे ही राम जी इसी भाव से वे खड़े हो गए और माताएं तो आरती का थाल सजा के खड़ी थी तुरंत आरती किया थोड़ी मिठाई मुँह में खिलाई जाओ जल्दी जाओ बैठने के लिए भी नहीं कहा क्यों नहीं कहा क्योंकि गीता बली रामायण में आप लोग सुन चुके हैं अवध आज आगमी आगामी आयो ज्योतिषी तो बाबा बनके भोले बाबा आए हैं और उन्होंने कहा है की आप विवाह की चिंता न करें जब विश्वामित्री जी इनको मांगने के लिए आ जाएं तो विलम्ब मत करना जल्दी भेज देना समझ लो विवाह का मुहूर्त आ गया विश्वामित्री जी आ जाएं तो समझना विवाह का मुहूर्त आ गया तो माताएं तो बहू लाने की तैयारी में उतावली हो रही हैं इसलिए उन्होंने तुरंत आरती करके आशीर्वाद देकर विदा किया और तो मन ही मन कहा की जल्दी आओ जो अभी जुगल की आरती कर रहे हैं अब उधर ऐसी बहू के सहित हम पर आरती करें परिछन करें ऐसा उन्होंने मन में भाव किया और पुरुष सिंह दो वीर हर चल चले भय हरण कृपा भूमति भी अखिल विश्वकार एक रामायण में ऐसा भी वर्णन है कि दशरथ जी का वात्सल्य एक बार पुनः जग गया उनके मन में आया कि इतने जल्दी कोई पहचान तो सकता नहीं कि राम लक्ष्मण हैं कि भरत शत्रुघ्न हैं, तो क्यों ना ऐसा कर लो राम लक्ष्मण को यहीं रख लो भरत शत्रुन को भेज दो क्योंकि भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखन सकें नर नारी तो भरत जी को समझाया देखो तुम कुछ बोलना नहीं गुम सुम चलना बस हां में बात करना महर्षि जैसा कहें राम जी हमारे पास रहेंगे लक्ष्मण जी हमारे पास रहेंगे और तुम दोनों को जाना है भरत शत्रुघ्न के रूप में नहीं राम लक्ष्मण के रूप में जाना है तुम दोनों को चलो साथ में चले जाए जुआ गया पिताजी राम जी के सुख के लिए तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं क्योंकि भरत जी में पूर्ण तत् सुख सुखित्व है तो भरत जी शत्रुभुंजी चले गए विश्वामित्र जी के साथ चले चले अब अब जी के मन में आया कि राम जी का जो दर्शन हुआ था और इनका दर्शन में अंतर तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी दृष्टि में चाल ढाल में कुछ अंतर है संत की दृष्टि ही अलग होती भरत जी तो अनुरागी प्रेमी संत उनकी नजर ही अलग है उनके चलने का ढंग ही अलग है वो तो निरंतर युगल नाम जप करते हुए चल रहे हैं भरजी महाराज तो उनके मन में थोड़ा सा आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राम जी की जगह भरजी को भेज दिया होगा तो उन्होंने मन में परीक्षा लेने का विचार किया उन्होंने कहा राम भद्र तो भरत जी बोले आज्ञा भगवान ये नहीं कहा कि मैं भरत हूं आज्ञा गुरुदेव बोले तो देखो यहां से हम अयोध्या जी से चलेंगे सिद्धाश्रम के लिए कुछ दिन लगेगा हमको पर एक रास्ता ऐसा है जिसमें हम जल्दी पहुंच सकते हैं सिद्धाश्रम और एक रास्ता है वो थोड़ा घूम के जाएगा घूम के जाएगा उसमें समय ज्यादा लग जाएगा श्रम भी अधिक हो जाएगा और जो सीधे जाने वाला रास्ता है जिससे हम शीघ्र पहुंच सकते हैं उसमें एक बड़ी भयंकर बाधा है एक ताटका नाम की राक्षसी रहती है उसने सैकड़ों को उसकी भूमि एकदम निर्जीव बना डाली है बड़ी भयंकर राक्षसी है ताटका ऋषि तो मुनियों को खा जाती है बड़ी उपद्रव कारणी है तो उस ताटका वन को बचाकर निकलना पड़ता है तो उसमें कई दिन अधिक लग जाते हैं और तो ताटका वन होके जाए तो जल्दी पहुंच जाएंगे फिर तो सिद्धाश्रम निकट आ जाएगा तो आपकी क्या इच्छा है सीधे चलें, ताटका का संधार करते हुए अथवा थोड़ा घूम के चलें? तो भरत जी भूल गए भरत जी बोले, बोले भगवान थोड़ा समय और अधिक लग जाएगा इसमें क्या बाधा पड़ेगी भजन नहीं छूटेगा अपने को तो राम राम करते हुए चलना है दो चार दिन ज्यादा लग जाए तो क्या झगड़े में क्यों पड़ना बिना बात वो आराम से सुखपूर्वक उस बन में रहती है तो उसको रहने दीजिए अपनी तरफ से झगड़ा मोल लेने की क्या आवश्यकता है भजन करने वालों को तो कलह कले से बचना चाहिए अरे तुम कौन हो सही सही परिचय दे तुम कौन हो क्या नाम है तुम्हारा बोले मेरा नाम तो भरत है चलो चलो वापस वापिस बोलो भक्तवत्सल भगवान की अभी चले थे कि फिर हंसते हंसते भरत शत्रु को वापस किया राम लक्ष्मण को लेकर ऐसी ही कथा प्रचलित है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री सीता किस प्रकार, प्रकार से भगवान है? चले हैं और विश्वामित्र जी तो इतने आनंद में निमग्न हो रहे हैं श्याम गौरव सुंदर दो विश्वामित्र महान भाई आज विश्वामित्र जी को महानधी मिल गई और वे अनुभव करने लगे कि भगवान ब्रह्मण्य देव हैं भगवान ने मेरे लिए अपने पिता को छोड़ दिया अयोध्या को छोड़ दिया प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना मोहिनी से पिता भगवाना मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को त्याग दिया अयोध्या के बाहर चलकर सरयू जी के तट पर ही विश्वामित्र जी ने विश्राम किया राम और लक्ष्मण जी के अब विश्राम किया तो उनको विश्राम करने में क्योंकि शाम संध्या हो गई कुछ जल के लिया और अब सो गए और कल जागरण होगा उनका आगे की कथा कल होगी आज यहीं विराम करते हैं क्योंकि अर्चन में भी बहुत विलंब हो जाता है तो आज समय से ही हम विराम कर देते हैं कथा भी लगभग समय से ही आज आरंभ हो गई थी श्री राम जय राम जय महा सर्वोपचार्थे गंधाक्ष पुष्पाणी समर्पयामि सभी यजमान मंच पर आरती के लिए पधारें। आरती रामायण I'm gonna make it. विजय श्रुतम आराधित हमे पश्चमे वर्दो भव जले नु शीतिलीकरण पुष्प देवतावंदनम हस्ताभ्या स्वात्मावंदनम पात्रमध्ये स्थितोय भ्रादेशन मनुष्या पापं विपोहति हस्तौ मंत्रपुष्प्प्पाजलि हरि ओं जजनेन यज्ञमयजवास्ता धर्मा प्रथम सन्नौते हनाकम बहिमान सचंदजत्र पूरवेशाध्यावा से काकुन चंपक